पत्रावली तीन सौ छियासठ स्वामी राम कृष्णानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाय श्रीनगर काश्मीर तीस सितंबर अठारह सौ संतानवे प्रिय शशि अब काश्मीर देख कर लौट रहा हूँ दो एक दिन के अंदर पंजाब रवाना हो रहा हूँ आजकल शरीर बहुत स्वस्थ होने के कारण पहले जैसा पुनः भ्रमण करने का मेरा विचार है व्याख्यान आदि विशेष नहीं देना है यदि पंजाब में दो एक भाषणों की व्यवस्था हुई तो होगी वरना नहीं अपने देश के लोगों ने तो अभी एक भी पैसा मेरे मार्ग मार्गभ्यय के लिए भी नहीं दिया ऐसी हालत में तुम्हारे साथ मंडली लेकर भ्रमण करना कितना कष्टसाध्य है यह तुम खुद ही समझ सकते हो केवल उन अंग्रेज़ शिष्यों के सम्मुख हाथ पसारना भी नितान्त लज्जा की बात है अतः पहले जैसा कंबल मात्र के साथ ही रवाना हो रहा हूँ यहाँ पर गुडविन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है यह तुम स्वयं ही समझ सकते हो पीसी सी जिनवर वमर नामक एक साधु ने लंका से मुझे एक पत्र लिखा है वे तो भारत आना चाहते हैं संभवतः ये ही वे श्याम देश के राजकुमार साधु हैं वल्लवट्टा लंका उसका पता है यदि सुविधा हो तो उन्हें मद्रास में आमंत्रित करो उनका वेदांत में विश्वास है मद्रास में उन्हें अन्यत्र भेजने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी और उन जैसे व्यक्ति का संप्रदाय में रहना भी अच्छा है सभी से मेरा प्यार तथा आशीर्वाद कहना एवं स्वयं भी जानना सस्ने तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च खेतड़ी के राजा साहब दस अक्टूबर को बंबई पहुँचेंगे उन्हें अभिनंदन पत्र देने में भूल न होनी चाहिए विवेकानंद तीन सौ सड़सठ स्वामी ब्रह्मानंद को लिखित श्रीनगर कश्मीर तीस सितंबर अठारह सौ सन्तानवे अभिन्न हृदय गोपाल दादा के पत्र से मालूम हुआ कि कौन नगर वाली उस जमीन को तुमने देख लिया है ऐसा लगता है कि जमीन किराया मुक्त है और सोलह बीघे करीब पाँच एकड़ है और कीमत आठ या दस हज़ार रुपये से कम वहां के जलवायु आदि का विचार करते हुए जैसा उचित समझना वैसा करना दो एक दिन में मैं पंजाब के लिए प्रस्थान करूंगा अतः इस पते से मुझे कोई पत्र अब न लिखना मैं अपना अगला पता तुम्हें तार से सूचित करूँगा हरिप्रसन्न को भेजना ना भूलना गोपाल दादा से कहना आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाएगा जाड़ा आ रहा है, है किस बात का खूब खाइए और खुश रहिए योगेन के स्वास्थ्य की स्थिति की सूचना देने के लिए सिंगडेल मरी के पते से श्रीमती सी सेवियर को एक पत्र लिख देना लिफाफे पर आने की प्रतीक्षा करें लिख देना सबको मेरा आशीष एवं प्यार देना सचने तुम्हारा विवेकानंद पुनः खेतड़ी के महाराज दस अक्टूबर को बम्बई पहुँच रहे हैं उनको एक अभिनंदन समर्पित करना मत भूलना विवेकानंद तीन सौ अड़सठ को लिखे श्रीनगर कश्मीर 1 अक्टूबर अठारह सौ संतानवे प्रिय मार्गो कुछ लोग किसी के नेतृत्व में सर्वोत्तम काम करते हैं हर मनुष्य का जन्म पथ प्रदर्शन के लिए नहीं होता है परंतु सर्वोत्तम नेता वह है जो शिशुवत मार्ग प्रदर्शन करता है शिशु शब्द पर आश्रित रहते हुए भी घर का राजा होता है कम से कम मेरे विचार से यही रहस्य है बहुतों को अनुभव होता है पर प्रकट कोई कोई ही कर सकते हैं दूसरों के प्रति अपना प्रेम गुण ग्राहकता और सहानुभूति प्रकट करने की शक्ति जिसमें होती है उसे विचारों के प्रचार करने में औरों से अधिक सफलता प्राप्त होती है मैं कश्मीर के वर्णन करने का यत्न तुमसे नहीं करूंगा। इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस भूलोक के स्वर्ग के अतिरिक्त किसी अन्य देश को छोड़ने का दुख मुझे नहीं हुआ एक केंद्र स्थापित करने के लिए मैं राजा को प्रभावित करने का यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ यहाँ काम करने को बहुत है और कार्य क्षेत्र भी आशाप्रद है महान कठिनाई यह है मैं देखता हूँ कि लोग प्रायः अपना संपूर्ण प्रेम मुझे देते हैं परंतु इसके बदले में मैं किसी को अपना पूरा पूरा प्रेम नहीं दे सकता क्योंकि उसी दिन कार्य का सर्वनाश हो जाएगा परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बदला चाहते हैं क्योंकि उनमें व्यक्ति निरपेक्ष सर्वव्यापक दृष्टि का अभाव होता है कार्य के लिए यह परम आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों का मुझसे उत्साहपूर्ण प्रेम हो परंतु मैं स्वयं बिल्कुल निस्संग व्यक्ति निरपेक्ष रहूं नहीं तो ईर्ष्या और झगड़ों में कार्य का सर्वनाश हो जाएगा नेता को व्यक्ति निरपेक्ष निस्संग होना चाहिए मुझे विश्वास है कि इसे तुम समझती हो मेरा यह आशय नहीं कि मनुष्य को पशु समान होकर अपने मतलब के लिए दूसरों की भक्ति का उपयोग करके उनके पीठ पीछे उनका मजाक करना चाहिए पर यह कि मेरा प्रेम नितान्त व्यक्ति सापेक्षे परसनल है परंतु जैसा कि बुद्ध देव ने कहा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यदि आवश्यक हो तो अपने हृदय को अपने हाथ से निकाल कर फेंक देने की मुझमें शक्ति है प्रेम में मतवालापन और फिर भी बंधन का अभाव प्रेम शक्ति से जड़ का भी चैतन्य में रूपांतर यही तो हमारे वेदांत का सार है वह एक ही है जिसे अज्ञानी जड़ के रूप में देखते हैं और ज्ञानी ईश्वर के रूप में और जड़ में अधिकाधिक चैतन्य दर्शन यही है सभ्यता का इतिहास अज्ञानी निराकार को साकार रूप में देखते हैं तथा ज्ञानी साकार में भी निराकार का दर्शन करते हैं सुख और दुख में संतोष और संताप में हम यही एक सबक सीख रहे हैं कर्म के लिए अधिक भाव प्रमणता अनिष्ट है वज्र के समान दृढ़ तथा कुसुम के समान कोमल यही है सार नीति तिरनेशील सत्याबद्ध विवेकानंद तीन सौ उनहत्तर स्वामी को लिखित मरी 10 अक्टूबर अठारह प्रिय शारदा तुम्हारे पत्र से यह जानकर कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है मुझे दुख हुआ अप्रिय लोगों को यदि लोकप्रिय बना सको तभी तो बहादुरी है वहां पर कार्य होने की कोई संभावना नहीं है वहाँ न जाकर ढाका अथवा अन्यत्र कहीं जाना ही अच्छा था अस्तु नवंबर में काम बंद करना ही अच्छा है यदि शरीर विशेष खराब हो तो वापस चले आना मध्य प्रदेश में अनेक कार्य क्षेत्र हैं एवं दुर्भिक्ष के अलावा भी हमारे देश में गरीब लोगों की कमी कहाँ है जहाँ कहीं भी हो भविष्य की ओर ध्यान रखकर जम जाने से कार्य हो सकता है अस्तु तुम्हें दुख नहीं महसूस करना चाहिए जो कुछ भी किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता भविष्य में वहाँ पर सोने की उपज नहीं होगी यह कौन कह सकता है मैं शीघ्र ही देश में कार्य प्रारंभ करना चाहता हूँ अब पहाड़ों में भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है शरीर की ओर ध्यान रखना कि मधिकमित इस तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ स्वामी अखंडानंद को लिखित प्रिय अखंडानंद 10 अक्टूबर अठारह सौ तुम्हारा पत्र पाकर मुझे हर्ष हुआ इस समय तुम्हें बड़े बड़े कामों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है परंतु जो वर्तमान परिस्थिति में संभव है उतना ही करो धीरे धीरे तुम्हारे लिए मार्ग खुल जाएगा अनाथालय अवश्य होना चाहिए इसमें कोई सोच विचार की बात नहीं है बालिकाओं को भी हम आपत्ति में नहीं छोड़ सकते परंतु बालिका अनाथालय के लिए हमें एक स्त्री पदाधिकारी की आवश्यकता होगी मैं समझता हूँ कि माँ उसके लिए सुयोग्य होंगी या गांव के किसी संतानहीन विधवा को इस काम में लगाओ और लड़के लड़कियों के रहने का स्थान पृथक होना चाहिए कैप्टन सेवियर इस काम की सहायता के लिए धन भेजने को तैयार हैं नेडोस होटल लाहौर यह उनका पता है यदि तुम उन्हें लिखो तो ये शब्द भी पत्र के ऊपर लिख देना आने की प्रतीक्षा की जाए मैं शीघ्र ही रावलपिंडी जाने वाला हूँ कल या परसों तब मैं जम्मू होता हुआ लाहौर तथा दूसरे स्थानों को देखता हुआ कराची होकर राजपुताना लौटूंगा मैं अच्छा हूँ तुम्हारा विवेकानंद पुनश्चय तुम्हें मुसलमान लड़कों को भी ले लेना चाहिए परंतु उनके धर्म को कभी दूषित न करना तुम्हें केवल यही कहना होगा कि उनके भोजन आदि का प्रबंध अलग कर दो और उन्हें शुद्धाचरण पुरुषार्थ और परहित में श्रद्धापूर्वक तत्परता की शिक्षा दो यह निश्चय ही धर्म है अपने उलझने वाले दार्शनिक विचारों को कुछ समय के लिए अलग रख दो इस समय हमारे देश में पुरुषार्थ और दया की आवश्यकता है स ईशह अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है ईश्वर अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप है परंतु प्रकाशते क्वापि पात्रे विशेष पात्रों में इसका प्रकाश होता है यह कहने के बदले सप्रत्यक्ष एवं सर्वेशाँ प्रेम रूप वह सब जीवों में प्रेम रूप से सतत अभिव्यक्त है यह कहना चाहिए इसे छोड़ और किसी ईश्वर की जिसे कि तुम्हारे मन ने ही निर्माण किया है तुम पूजा करोगे वेद कुरान पुराण और सब शास्त्रों को कुछ समय के लिए विश्राम करने दो वर्तमान ईश्वर जो प्रेम और दया स्वरूप है उसकी उपासना देश में होने दो भेद के सब भावबंधन हैं और अभेद के मुक्ति विषयों के मत से मत वाले संसारी जीवों के शब्दों में मत डरो अभी अभी निर्भय बनो मनुष्य नहीं कीड़े सब धर्मों के लड़कों को लेना हिंदू मुसलमान ईसाई या कुछ भी हो परंतु धीरे धीरे आरंभ करना अर्थात यह ध्यान रखना कि उनका